पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र बीस आत्मा की ज्ञान स्वरूपता तो यथा दीप प्रकाश आत्मा स्वल्पोवा यदि महान ज्ञान आत्मान तथा विद्या आत्मा, आत्मा सर्वजंतुषो जैसे दीपक छोटा है या बड़ा वह प्रकाश रूप ही होता है वैसे सब प्राणियों के अंदर आत्मा को भी ज्ञान रूप जाने इत्यादि सैकड़ों वाक्यों के अनुग्रह से और लाघो तर्क की सहायता से आत्मतत्वादि रूप व्यतिरेकी आदि लिंगों से अनुमेय ज्ञान के आश्रयत्व की कल्पना में धर्म-धर्मी भावापन दो वस्तु की कल्पना का गौरव होने से आत्मा की ज्ञान रूपता सिद्ध है मैं जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो मैं गोरा हूँ ऐसे सैकड़ों भ्रमों के अंतपाती होने से जैसा यह भ्रम है ऐसा ही भ्रम होने से अप्रमाणिकता की शंका से युक्त होने के कारण यथोक्त अनुमान की अपेक्षा से दुर्लभ है बुद्धि और पुरुष के विवेक का प्रतिपादन करने के लिए और उनके अभेद भ्रम का उत्पादन करने के लिए उनके वैरूप्य और सारूप्य के प्रतिपादकतया क्रम से दो विशेषणों की व्याख्या करते हैं वह आत्मा न बुद्धि के सारूप है और न अत्यंत विरूप है पारमार्थिक सारूप्य का अभाव है यह शुद्धोपी इत्यादि अंश का अर्थ है प्रतिबिंब रूप अपारमार्थिक सारूप्य है यह शेष अंश का अर्थ है तथा परिणामित्वादि रूप बुद्धि के सारूप्य का अभाव ही शुद्धि है और बुद्धि की वृत्ति के सारूप्य ही प्रत्यानुप्यव है यह बात आ जाती है सारूप्य के अभाव और सारूप्य का क्रम से प्रतिपालन करते हैं न तावत इत्यादि से प्रथम तो वह आत्मा बुद्धि के स्वरूप समान नहीं है क्यों नहीं है इसका उत्तर है बुद्धि परिणामी है बुद्धि के परिणामिणी होने में हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात और अज्ञात विषय वाली है ज्ञातेति इस वाक्य का विवरण करते हैं तस्याचेती उस बुद्धि के विषय गवादी और घटादी ज्ञात और अज्ञात होते हैं अत वे बुद्धि की परिणामता को दर्शाते हैं व्याख्या गवादी रीति गोशब्द शब्दवाची है अतः गवादी व घटादी पदों से धर्मी के सामान्य रूप से धर्म धर्मी रूप सभी बुद्धि विशेषणों का ग्रहण है वृत्ति से व्याप्य को ज्ञात कहते हैं और वृत्ति से अव्याप्त को अज्ञात कहते हैं दर्शयति का अर्थ है अनुमान करता है भाव यह है बुद्धि परिणामी हो तब भी कभी शब्द आदि के आकार वाली होती है कभी नहीं होती या हो सकता है क्यों जी पुरुष के समान बुद्धि में अपरिणामी होने पर भी विषय का प्रतिबिंबन ही विषयाकार हो सकता है उस प्रतिबिंब के कदाचित कभी कभी होने से बुद्ध की ज्ञाता ज्ञात विषयता बन सकती है यह नहीं कह सकते क्योंकि स्वप्नावस्था में और ध्यानावस्था में विषय के समीप न होने से प्रतिबिंब का पड़ना असंभव है शास्त्रों में बुद्धि में विषय के प्रतिबिंब को कहने वाले वचन तो उस विषय के समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम मात्र के कारण कहे गए हैं अतः बुद्धि के अर्थ ग्रहण की अनित्यता से बुद्धि के अर्थाकार परिणाम का अनुमान होता है बुद्धि के परिणामित्व को दिखलाकर उस पर परिणामित्व के अभाव को पुरुष में दिखलाते हैं सदा ज्ञाते थी सदा ज्ञात है बुद्धि को वृत्तिरूप जिससे उसका भाव सदा ज्ञात विषियत्व है वह सदा ज्ञात विषयत्व पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमान कराती है यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जड़ता रूप परिणाम से कभी उस पुरुष का विषय बुद्धि की वृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिए ऐसा मानने में वर्तमान भी घटादि की वृत्ति का अज्ञान संभव हो जाएगा मैं घटादि को निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि प्रत्यक्ष घटादि विषय में संशय भी हो सकता है ऐसे ही योग्य की अनुपलब्धि से घटादि के ज्ञान का अभाव नियम न हो सकेगा क्योंकि अज्ञात वृत्ति की सत्ता का संभव है या भाव है